yeah रात के कुछ नहीं बदलेगा और वो भाग तो इसलिए स्वामी जी ने वेद जो जाति के नवजीवन के आधार है आदि जाति के गौरव का उनको अनुभव कराने वाले हैं वेदों के पढ़ने पर वेदों के स्वाध्याय करने तो तो तो। और भारत से कहे या किसी दूसरे देश भी कहे जब तक भारत के लोग वेदों की शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे वेदों का स्वाध्याय वेदों के संबंध में वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भारत में या किसी दूसरे देश में जो अंधविश्वास धर्म बिना प्रदाखंड लूट खसोट ठगी धोखाधड़ी ये चलती ही रहेगी। इसको हम बंद नहीं करते इसको बंद करने के एक ही उपाय है कि हम सही और शुद्ध ज्ञान का निरंतर प्रचार करते हैं तो स्वामी जी इसी प्रकार से वेद उपयोगिता को बदलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्वामी कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान सदा से ही रहने वाला है जब से ईश्वर है तब से ही वो ज्ञान है अब कोई आप एक खड़ा करता है कि कब से ईश्वर है कि जब से ईश्वर है तभी से ज्ञान है तो ईश्वर कब से है हमारे आर्य समाधि है हमारे विज्ञानी है आचार्य ये तो वो करेंगे इनको तो एक से सेकंड लगाएंगे लेकिन किसी गैर आर्य समाजी से आप पूछें कि ईश्वर कब से है तो वो इसका ठीक उत्तर देने में समर्थ नहीं है वो कहेंगे राम जब से है कोई जगह कृष्ण तब से कोई कहेगा हनुमान जब से है कोई कहेगा कि सातवें आसमान में ईश्वर जब से है कोई कहेगा चौथे आसमान में कब से है तो इस चौथे सातवें आसमान में हनुमान जी राम कृष्ण ये जितने भी महापुरुष हमारे जुड़े हैं अगर यही ईश्वर है तो इनसे पहले क्या था इनसे पहले क्या सृष्टि नहीं थी और इनको किसने बनाया इससे पहले क्या दुनिया नहीं चल थी? स्वामी को 2000 मान लिया हजार हुए को 10 लाख वर्ष वर्ष 5000 पुराना क्या 10 लाख वर्ष पहले सृष्टि थी या नहीं थी, थी, थी, थी, थी और नहीं थी तो ये बड़े बड़े सूर्य और चंद्रमा और ये ग्रह और आकाश गंगाए अः नक्षत्र और इनसे धरती पर प्रकाश पहुंचने के लिए लाखों लाखों बस लग जाते हैं ये सब क्या एक छोटा सा मार्केट घरों में आने वाला शिशु जो आगे चलकर के राम बन जाता है कोई आगे चलकर के कृष्ण बन जाता है कोई आगे चलकर के कोई और महापुरुष बन जाता है क्या वो ये कर सकता है ये खड़ा हो? और किसी किया हो तो बता दीजिए अभी अगर किसी ने कोई सूर्य बना दिया हो ऐसा किसी अमेरिका ने कैसा सूर्य बना दिया है कि वो सारे विश्व प्रकाश खड़े हैं अभी तक तो कोई खबर ऐसी आएगी और शायद आएगी भी नहीं और आने भी नहीं चाहिए और आ भी नहीं सकती तो इसलिए स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला कि वेद जिसने भी दिए हैं वो सदा से हैं। कब से है कहा है इसका कोई प्रश्न नहीं उठता कब से क्या से कहा है और ये सब प्रश्न तो एक देशी के ऊपर घट सकते हैं ईश्वर कब से है ईश्वर तो कब से क्या होता है जब से सदा से ईश्वर है और सदा से जीव है तो इसलिए ईश्वर और जीव जब सदा से है तो जीव प्रजा है और ईश्वर उनका स्वामी है तो सदा से ही जीव को ज्ञान देने वाला वो ईश्वर रह जाए और जो ज्ञान लेगा वो भी सदाई रहे और कर्म फल भी उसको सदाई मिलता रहे तो आगे कहते हैं स्वामी तो, की सूर्याचंद्र मसो धाता यथा प्लेंग और कल्पयर हो के मंत्रों में इसका उच्चारण किया जाता है सूर्याचंद्र मसोधाता सबको धारण करने वाले परमात्मा ने क्या किया कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा सोचो सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया आदि से भी लगा सूर्य चंद्रमा आपके नेक का निर्माण किया ठीक है कर दिया है। इसमें तो कोई संशय नहीं उठ रहा है। फिर कहा कि कम किया और कम किया और कुछ नया बनाया कि नहीं बनाया या निर्माण किया और वह तो करता ही चला जाए या करता ही चला गया और इससे पहले उसने सूर्य चंद्र चंद्र सूर्य चंद्र आदि नोक लोकांतरों की रचना उसने की भी या नहीं की आप किसी से कुछ नहीं तुम्हारे बीच में माने जिज्ञास जासूसी भी आ गए आपका आपके वे वे वे वे वे वे वे वे अमृत प्रवचन जो प्रातः काल रोज होते हैं बहुत अच्छा हम लोग लाभ उठाते हैं हमारा जितना गोटा है हमारा जितना पात्र है उतना ही हम बढ़ते हैं उतना ही हम बढ़ सकते हैं तो अपना प्रश्न चल रहा था कि सृष्टि में प्रमाण देने के लिए चंद्र मसा है इस प्रमाण को आप गैर आर्य समाज से पूछ लीजिए कि भाई ये सृष्टि पहली बार है या दूसरी बार है तो हमें पता नहीं, पहली बार है दूसरी बार है, दूसरी बार, है, दूसरी बार, है दूसरी बार है कितनी बार है कौन सी बारी है ये हमें पता नहीं इसका उत्तर केवल आर्य समाज के जो विद्वान है या आदि समाज के विद्वानों को जो सुनते रहते वही दे सकते वो कहते हैं कि पहली दूसरी क्या हो जाए सृष्टि भी सदा से ही है और सृष्टि भी सदा रहेगी बस इसका रूपांतरण होता रहता है अब सृष्टि चल रही है फिर प्रलय होगी फिर सृष्टि होगी फिर प्रलय होगी फिर सृष्टि होगी फिर प्रलय होगी इसलिए ये भी प्रवाह से अनाजि है तो इसके संबंध में ये कहा ही नहीं जा सकता कि सृष्टि पहली बार ही बनी है क्या क्या ईश्वर ने पहली बार ही वेदों का ज्ञान दिया इससे पहले नहीं दिया हाँ इस सृष्टि में पहली बार वेद का ज्ञान दिया पर वो हर बार वेद का ज्ञान देता है जब सृष्टि बनती है तभी मनुष्य को बार बार उस उज्जैन की आवश्यकता पड़ती क्योंकि पहली सृष्टि में जो उसने सीखा था वेदों से स्वाध्याय से और एक लंबा अंतराल लंबा अंतराल गुजर जाता है तरह का तो वो संस्कार जीव के कहाँ रहते कितना याद भी नहीं रहता इसलिए हर बार जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो उसको ईश्वर को जीव को ज्ञान देना पड़ता है या ज्ञान देता है तो सृष्टि भी कोई कहीं कब से है जैसे मैंने कहा ईश्वर कब से क्या सलाते है और जीव को जीव कब से है कोई कह नहीं जीव तो सजा ये जीव तो जब सृष्टि रच गई तो उसके कुछ साल बाद जीव जीव क्या कर रहा था ईश्वर? ईश्वर के वाला कौन होगा? साल बाद अगर जीव आया है, तो साल पहले उसने तो को बना के दिया। उसका भी सदा से है और सृष्टि भी सदा से है और ईश्वर भी सदा से है और उसका ज्ञान भी सदा से है तो कहते हैं यथा पूर्व अकल्प लोगों को तो धारण करने वाले परमात्मा ने क्या किया कि चंद्र आधिक लोक लोकांतरण का निर्माण कैसे किया यथापूर्वक जैसे पहले किया था इससे पूर्व सृष्टि कैसे किया और अगर ये मान लिया जाए कि नहीं पहली बार ही सृष्टि है इसके बाद अगर अब सृष्टि होगी ही नहीं कभी भी सृष्टि नहीं होगी अगर ऐसा मान लिया जाए तो यहाँ पर दोष ये आएगा कि अगर ये सृष्टि पहली बारी है और आगे कभी होगी ही नहीं तो इसका सीधा सा अर्थ है जो जीव बच जाएंगे उनको कर्म फल देने का कारण क्या बनेगा किसको देगा ईश्वर कर्मफल ईश्वर तो सृष्टि ही ये पहली बार है और आगे समाप्त हो जाएगी कभी नहीं होगी तो जीवों के कर्मफल कौन देगा तो इस सृष्टि में जीवों के कर्मफल देने के लिए क्योंकि कर्म जो है वो प्रभाव से अनादि है कर्म जो है वो जीव के स्वरूप से अनादि नहीं है जीव में तो स्वरूप से नादी है उसका घटना नहीं हो सकता लेकिन हमारे कर्मों में घटना वर्णना चलता है तो जीव के कर्म भी प्रभाव से अनादी है और सृष्टि भी प्रभाव सेनादी है और सृष्टि भी प्रभाव से अनादि इसलिए है क्योंकि उसको अपने जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का बार बार फल देना होता है कई लोग लिखते हैं। मैंने पढ़ा ना पुस्तक में राम और कृष्ण मुक्ति से लौटे हुए थे अभी कोई प्रमाण कि को राम कृष्ण मुक्ति से लौटे हुए थे मुक्ति से लौटे थे तो तो अभी क्यों लौटे दस लाख वर्ष पहले क्यों लौटे उससे पहले क्यों नहीं लौटे और कोई सृष्टि में अगर राम कृष्ण लौटे तो मुक्ति के प्रारंभ ही आने चाहिए थे तो कई बार आरिस समाज में भी ऐसी कल्पना कर, कर लेते हैं कि वो राम प्रण्धे मुक्ति से लौटे हुए महापुरुष थे ऐसी लोग कल्पना कर लेते हैं तो ये सब बातें जो है वो, वो युक्ति और प्रमाण से ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए सृष्टि बार बार इसलिए बनती है इसलिए ईश्वर की व्यवस्था से ये इसका निर्माण चलता रहता है क्योंकि उसको तो जीवों का कर्मफल देना होता है कर्म देना होता बार बार और आगे क्या कहते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण है तो स्वामी जी ने जो सूर्यचंद्र महत्व में जो मंत्र दिया है कहते हैं और भी इस प्रकार के जो मंत्र हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान जो है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता पर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ बता रहे हैं कि ब्रह्मा के बाद कौन फिर वशिष्ठ नारद दक्ष प्रजापति श्याम लोग मनु आदि हुए आदि यानी मनु के बाद और भी परंपरा चली। तो कहते हैं कि इन ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया यानी ईश्वर में एक तो वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में उन के हृदय में वो तो दिया ही। लेकिन आज भी हमें ईश्वर का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्वामी जी ने प्रकाश में एक उदाहरण दिया उसका भाव बता रहा हूँ कि जब जीव किसी बुरे कर्म की ओर झुकता है चोरी जारी विचार और ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं दुष्कर्म उनकी गिनती बहुत लंबी है तो जब वो बुरे कर्मों की ओर झुकता है तो उसके अंदर कर्म करने से पहले कोई उसको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना लज्जा होती है भय लगता है डर लगता है कुछ शंका होती है और ये हम आपके जीवन में समझता है तो स्वामी जी कहते हैं कि जब बुरे काम करने में हम कोई योजना बनाते हैं और जब क्रियान्वित करते हैं तो वो जो शिक्षा जो हमें मिल रही है कि नहीं ये करना आपके लिए उचित नहीं है तो वो अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है दूसरा जब हम अच्छा काम करने के लिए कोई योजना निर्माण करते हैं और अच्छे काम करने के लिए कहीं जाते हैं बहुत सारे अच्छे काम है समाज की सेवा है किसी की सहायता है वेदों का प्रचार है उसमें तो हमें कोई भय नहीं लगता तो कहते हैं कि ये भी अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा तो बुरे कर्मों से रोकने की जो हिदायत है जो चेतावनी है वो भी ईश्वर की शिक्षा है और अच्छे कर्मों में लगाने की जो प्रवृत्ति है वो भी ईश्वर की शिक्षा है और हर समय हमें ईश्वर ज्ञान दे रहा है लेकिन विशेष ज्ञान उसी को मिलता है जो उस ईश्वर का ध्यान करता है उसकी उपासना करता है उसका चिंतन करता है श्रद्धा करता है उसको भगवान नई नई विचारधारा नई नई बुद्धि नई नई उसका ज्ञान वर्षा देता है तो ईश्वर हमें अभी दे रहा है तो कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा के बाद जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों को भी ईश्वर में वेद ज्ञान वेद का प्रकाश सत्य का प्रकाश याद ज्ञान का प्रकाश वो निरंतर उनके हृदय करता रहा है और कर रहा है और आगे कहते हैं कि अभी ये व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद विषय में चार कर स्वामी जी इस व्याख्यान की समाप्ति करते हैं और कहते हैं कि अब वेद विषय में कुछ और आप लोगों को सुनाया जाए स्वामीजी तो कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि चांद सूरज आदि भूतों की पूजा वेदों में उदृष्ट है परंतु ये कहना बिल्कुल संभव नहीं जैसे कि हमारे पास सत्य तो भाष्यकारों की अधिकांश भाषाकारों की ये बड़ी दृढ़ धारणा है ये मजबूत धारणा है कि वेदों में वायु की पूजा है अग्नि की पूजा है आकाश की पूजा है धरती की पूजा है यानी चरणेवों की पूजा है और साहित्य अनुमान उन्होंने लाला लाजपत राजा ने लिखी है दुखी भारत है। और वो किसी के उत्तर में लिखी कोई अमरीकन लेखक थी लेखिका मिस मिस थी उसने भारत का भ्रमण किया तो उसने अच्छी चीजों का तो मतलब महत्व नहीं समझा और जो अंधविश्वास गुड़ी और जो परंपराएं और जो तरह तरह के धर्म के नाम पर जो कुछ परंपरा चल रही थी उनके बारे कहा कि भारत के लोग जो है वो इसी तरह से बूढ़ीवादी है अनुपरवा वो वो तो देखा होगा कि ये हमारे जो हिंदू भाई है आरी भाई धाका बांध रहा है कोई सूर्य की ओर लोटा दिखा करके अर्घ दे रहा है कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है कोई नदी की पूजा कर रहा है कोई गंगा की पूजा कर रहा है कोई किसी की पूजा कर रहा है तो इस लेकिन भाष्यकारों ने ऐसा जरूर लिखा है की हमारे ये भारत के जो लोग थे जो आर्य लोग थे वो एक ईश्वर की पूजा नहीं करते थे वो भूतों की पूजा करते थे और जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक को स्टोरी लिखी कहानी लिखी थी ना भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो उसमें भी बार बार मंत्र दोहराए जाते हैं कश्मीर हिंसा भी देव कश्मीर देवाय हिंसा भी देवा। और जो इन मंत्रों को उच्चारण कर रहा है उन मंत्रों का उच्चारण करने वाला साथ साथ में उनके अर्थ भी बताता जा रहा है तो पीछे का तो जो बता रहे, बता रहा है लेकिन अंत में क्या कहता है किस देवता की पूजा करें किस देवता की पूजा करें किस देवता की पूजा करें बार बार आता है अब तो थोड़ा कम होगा नहीं पहले बहुत आया करता था तो वो उससे ये निष्कर्ष निकालते थे कि इन आर्यों को यही पता नहीं था कि किस देवता की पूजा करें क्योंकि उन्होंने कस्मे को क्या माना लोक में जो संस्कृत चलती है कसम का मतलब किसके लिए कसमय देव देने के अर्थ में हबी देने के अर्थ में कोई चीज देने के अर्थ में चतुर्थी वजह की तो कसमई देव ऐसा फिर देवता को प्रदान प्रदान कर तो अगर वो सत ब्राह्मण ग्राही ग्रंथों का वो पढ़े होते उनका आर्धन हो तो कहा कि प्रजापति देव को हम अभी प्रदान करें वर्ष तो ये है तो देव को हम तो भवि प्रदान करें तो और अगर ये मान भी ले कि चलो इसका यही अर्थ निकलता है कश्मीर देव है आप सभी मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं यही अर्थ निकलता है कि, कि किस देव का पूजा करें अच्छा वहां जब पीछे ये विशेषण आ रहे हैं या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते जिसका सारा विश्व शासन मानता है उपासना करता है या आत्मदा जो आत्मद्ञान देने, देने वाला है बल देने वाला है लिखा हुआ उन मंत्रों में तो अगर कश्मीर देवा हर्षा विजय में अगर ऐसी व्याख्या कर देंगे तो ऊपर के शब्द व्यक्त चले जाएंगे तो मतलब ही कुछ नहीं तो इन मंत्रों में प्रश्न भी है और इन मंत्रों में उत्तर भी दिया हुआ प्रश्न भी उसी मंत्र में है और उत्तर भी उसी मंत्र में है तो स्वामी जी कहते हैं की जो भूतों की जो पूजा मानते हैं कहते हैं की परंतु ये कहना बिल्कुल संभव नहीं जब स्वामी जी ने अग्नि मीले पुरोहितम का अर्थ किया और दो दो अर्थ कर रखे हैं स्वामी जी ने रिग्वेट का जब भाष प्रारंभ किया तो पहले मंत्र के दो दो अर्थ कर रखे हैं द्वितीय था प्रथम अर्थ प्रथम था द्वितीय अर्था, प्रथ्मु अर्था तो अग्नि मीले का अर्थ तो वहां पर पहला अर्थ तो ये किया कि अग्नि मिले का मतलब मैं परमात्मा की परमात्मा रूप अग्नि की मैं ज्ञान स्वरूप अग्नि की स्थिति करता हूँ और अपना उन्होंने सरकार को भेजा ऐसा सुनने में आता है मैं सुनी बात बता रहा ऐसा हम विद्वानों से सुनते हैं कि कि सरकार सरकार को भेजा और कहा कि आप इसकी विवेचना करें सरकार ने फिर विद्वानों को दिया कि भाई आप करिए इसका निर्णय स्वामी जी की इच्छा यह थी कि यह जो वेदभाष है जितना मैंने किया है मैं कर रहा हूँ वो तो सरकार के विश्वविद्यालय में लगना चाहिए लेकिन इन्हीं कारणों वो उनकी आलोचना की गई स्वामी जान जी के बेट भाष की और वो सरकार द्वारा नहीं हो पाई तो वो विद्वान केवल यही कहते थे कि नहीं अग्नि का तो हो ही नहीं सकता अग्नि का केवल भौतिक अग्नि ठीक है अग्नि का भौतिक अग्नि भी होता है लेकिन अग्नि का केवल भौतिक अग्नि ही तो नहीं होता है और वहाँ जब स्वामी ने दिग्वेद भाष में जब अग्नि में जब का अर्थ किया तो अग्नि के बहुत तो सारी तो वहाँ पर देती आयाग्नि अयम आत्मा अग्नि क्या है अयम जो ब्रह्म अग्नि ये ब्रह्म जो है वो अग्नि है तो अग्नि अग्नि का विद्वान है राजा है प्रजा है बहुत सारे महाप्रत समझने देख दे रहे हैं और पंडित दिद्द वो ऋग्वेद आदि का परिशिष्ट ऋग्वेद आदि महात्मा का परिशिष्ट ऐसा ग्रंथ है तो उसमें स्वामी जी के वेदभाष को बहुत अच्छी तरह से उसका आ, मतलब पूरा विस्तार किया है और जो विपक्ष ने जो खंडन किया था जिन शब्दों पर उनका उत्तर दिया हुआ तो, तो स्वामी जी ने वहां यह अर्थ सिद्ध किया कि अग्नि का केवल भौतिक अग्नि नहीं फिर दूसरा स्वामी जी ने भौतिक अग्नि भी किया द्वित और जब दूसरा अर्थ किया स्वामी ने तो वहां पर का अत्र अत्र थे। यहां सबसे की जाती है अब वो एक को लेकर बैठेगा गए अग्नि का मतलब भौतिक अग्नि अच्छा अग्नि में जो पुरोहितम और फिर देवम ऋतुजम बहुत सारे उसमें विशेषण आ रहे हैं ईश्वर के वो विशेषण इस अग्नि से कैसे भरे तो इसलिए स्वामी कहते हैं कि जो भास्कर अपनी ये धारणा बनाए हुए हैं कि वेदों में भूतों की पूजा है पृथ्वी अग्नि ठीक है पूजा है पर पूजा कैसी पृथ्वी की हम पूजा करते ही नहीं करते इसका उपयोग लेते ये है पूजा अग्नि का हम उपयोग लेते हैं ये है पूजा जल का हम उपयोग लेते हैं ये है पूजा हम ईश्वर के नाम पर इसकी पूजा नहीं कर सकते स्वामी जी एक वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तदेव आग्दि तद वायु तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्रपा हाँ पर बहुत स्पष्ट है तदेव तदेव अब ये तद जो है वो सर्वनाम है इसका संबंध कहां से जोड़ेंगे अपने माननीय डॉक्टर धर्मवीर जी बार बार इस बात कहते हैं कि ये तद क्या है तो कहते हैं तद वो इकतीस माह का जो है न पुरुष वो है सर सह तो कहते हैं उसी, उसी पुरुष के तदेव अग्नि, वायु नाम है उसी पुरुष का चंद्रमा भी नाम है और सदैव शुक्र वही शुक्र है सद ब्रह्म वही ब्रह्म है वही आप परमात्मा है वही प्रजा का पति है तो यहाँ पर स्वामी जी ने एक प्रमाण को देख के इस बात की पुष्टि कर दी कि वेदों में भूतों की पूजा प्रकृति की पूजा नहीं एक मंत्र और उपस्थित करके फिर विषय समाप्त करता दूसरा मंत्र दिया, दिया इंद्र मित्र मरणम अग्नि आहुरतो दिव्याणो ग्रंथम एकम बदलती बदलतीम मात निश्वानम मात्र श्वान मांग कहते हैं कि विद्वान लोग जो है चिपरा जो विद्वान लोग हैं एक को ही बहुजा बदलती बहुजा बदलती एक एक को ही बहुत प्रकार से कहते हैं अब इसमें की पूजा कहाँ निकल रही देखिए इंद्र क्या कोई भूत है ये पाठ सत्यों में को चाहता है मित्र है कोई भूत है कोई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कोई इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो कहते हैं ये जो विशेषण दिए हुए हैं इंद्र में मित्र वरुण अग्निम आहू विद्वान लोग इसको एक सत्य नाम से पुकारते हैं कि वही सत्य है वही नित्य है बहुत प्रकार से पुकारते हैं दिव्य था सुकर्णों का वही दिव्य है वही सुकर्ण है सुकर्ण का मतलब जो सुंदर कर्मों करने वाला है या जो जीवात्माओं के सुंदर कर्मों को देखकर करके उनका अच्छा फल देता तो इस तरह से यह मंत्र दे करके स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि अग्नि इंद्र वायु आदि ये सब ईश्वर के नाम है इसलिए अनेक देवताओं का बाद बिल्कुल संभव नहीं है इसलिए कोई ये कहे की वेद में अनेक देवताओं की पूजा है और पौराणिक भाई तो इसका अलग अर्थ कर देंगे की एकम सब विपरा बहुत एक है लेकिन उसको बहुत प्रकार से बोलते हैं गणेश जी भी वही है एक सब विष्णु जी भी वही है अब ब्रह्मा भी वही है महेश भी वही है वो सब वही है जिसकी हम आकाश पूजा करते हैं तो वो ऐसा निकालते तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जयपुर से मूर्ति जलती आती है ईश्वर ने तो बना मूर्ति ईश्वर की बड़ा मूर्तियां देखो हमारे ईश्वर की बड़ा मूर्तियां है इनको पूजो ये दिए दिए भी करते ओ रंतर